ने होली मनाई होली सनातन धर्म का पावन उत्सव है वक्त के साथ समय के अंतरालों में गुलामी के अंधे अंधेरों में इसका रूप थोड़ा विकृत हुआ लेकिन इसका भाव क्या कि गोविंद मेरा आत्मा है कृष्ण मेरी घटघटवासी है आत्मसखा है जीव गोपी है आत्मा गोविंद है वो मेरे अंतर का देवता है मेरे भीतर की राह है तो आज गोपी गोपाल की होली तो होली है भरी भीड़ में सामूहिक नृत्य और गान में भी होली तभी होली है कि भरी भीड़ में हर कोई अकेला हो साथ हो तो आत्मसखा गोविंद का सनातन धर्म में ईश्वर घटघट वासी है बाहर के दिखावे और स्वांग उनके लिए उचित हैं जिनका ईश्वर आसमानों से भी दूर कहीं रहता है भारत में उनके पास नहीं आता लेकिन सनातन धर्म में जीव ही गोपी है आत्मा को पाले और होली का यही है कि आज आत्मा के रंग में झूमना है आत्मस्थ भाव में जीना है क्योंकि कृष्ण मेरा घटघट वासी है सब में वास करता है तो सब पे रंग डालो सबको गले से लगा लो आज गोविंद की ये गोपी होली है तो होली है इस भाव को इस अमृत भाव को भूलकर बहुत से लोग होलिका जीने लगते हैं होली नहीं खेलते क्या खेलते हैं होलिका खेलते हैं क्योंकि विषयों को अतृप्तियों इच्छाओं को वासनाओं को मन की बहन होलिका कहा गया है मन कौन है यही प्रहलाद का पिता है हिरण्य कशिपू है हिरण्य माने सुनहरा कशपू माने बिस्तर सु, सुनहरी वासनाओं के बिस्तर में भटकाने वाला यह मन हिरण्य कशपू है अपरा मे अमर अहलाद माने मस्ती आत्मा की अमर मस्ती प्रहलाद है कि चलो आज सब रस त्यागें आज सब रस त्यागें आत्मरस पिए गोविंद रस पिए अपने भीतर झूमेंगे अपनी आत्मा के साथ एक हो जाएंगे तो आप तो भांग रस पीने चले गए यह दुर्भाग्य है मतलब आपने होली नहीं होलिका खेली हमने होली नहीं खेली आपने होलिका खेली, आपने होली का खेली। क्योंकि होलिका ही आपका भगवान है प्रहलाद नहीं है इसको बड़े ही पवित्रता ढंग से मनाते थे कि मेरे अंतर में कृष्ण है उसका प्रेम रस है भक्ति रस है बाहर श्री राम है उनका मर्यादा भाव है वाह जगत में पूर्ण मर्यादाओं के साथ जीना ये श्री राम अंतर जगत में आत्मा के साथ एक रस होकर के जीना ये गोविंद रस है यह ठीक है कि बारह अंश अवतार है भगवान श्री राम का क्योंकि बारह आने सेवा मुझे बाहर देनी है और सोलह अंश अवतार कृष्ण का है कि संपूर्णता से पूरे सोलह आने रुपया भर मुझे भीतर जीना है बाहर सेवा है भीतर प्रेम है बाहर सेवा का सुख है भीतर गोविंद रस है इसका आनंद है इसका नाम होली है न कि गाली गलौज करना विषया शक्तियों में जानना अमृत पर्व है ये जो इसको मैला करते हैं वो जन्म को मैला करते हैं। एक भक्त ने हमसे कहा था कि लौट के तो फिर इसी घर में आना होगा इस योनि में ही आना होगा मैंने कहा नहीं ये सच नहीं है ये सच नहीं है ये झूठ है इस योनि में हर किसी को नहीं आना होगा जो इस योनि को गोविंद के रस में पगाएंगे उन्हें अनंत की भी राह मिलेगी और लौटेंगे तो इस योनि में आएंगे लेकिन जो विषया शक्ति होलिका को जीवन बनाएंगे उन्हें फिर नाना पतित योनियों में प्रायश्चित के लिए जाना होगा लौटना इतना सरल नहीं होता है और जो सब में भेदभाव देख रहे हैं जात पात देख रहे हैं उनका उद्धार कैसे होगा क्योंकि गोविंद ने तो किसी की जात पात जानी ना वो तो सचराचर में व्याप्त है जीव मात्र की जूठन को रखने बदलता है बन के शबरी का राम तो परमेश्वर तो भेद करता नहीं तो जो भेद छोड़ेगा उसी को तो प्रभु की राह मिलेगी और जो संपूर्णता से छोड़ेगा दिखावे में नहीं कि वाह जगत औपचारिकता है औपचारिकता को यथा समाज यथा निर्वाह कर भी दें, लेकिन अंतर्मन से कभी नहीं स्वीकारना है कि यहां कोई जात पात है भेदभाव है ऊंच नीच है लिंग भेद है अथवा जीव मात्र से भेद है सीए राम में सब जग जाने ये होली है हम लोगों ने इस पर्व को उसी भव्यता से आश्रम में निभाते हैं कि आत्मा के रस हो तो फूलों के रस हो, ना कि ये पेंट वेंट हो ना इससे आपकी चमड़ी खराब होती है और हमेशा के लिए हो जाती है क्योंकि चमड़ी जो है फिर बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देती है जैसे कुसंग में गया हुआ व्यक्ति सत्संग के योग्य नहीं रहता है उसी प्रकार गलत रंगों से क्योंकि कुसंग में आ गया शरीर अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता खो देता है होली नहीं होगी, होगी। इसलिए किसी पर भी गलत रंग नहीं डालते और इस दिन को धर्म पूर्वक पवित्रता से जीते हैं आज तो प्रभु का दिन है आत्मरस का दिन है इसे कभी मेला नहीं होने देना और इसी भावना से मैं आशा करता हूं कि हमारे सत्संगी भक्तों ने उसी भाव में होली मनाई होगी क्योंकि पिछले रविवार हम लोगों ने विस्तार से कथा की थी कि प्रा हालात आत्मा का आनंद रहे या इस कलुषित मन की भी शांतताओं के ईर्षा द्वेश लोभ मोह तनाव आशक्तियां बिस्तर है।, है सोने का और नींद है उड़ गई तनाव में नींद आई नींद सत्य को गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते थे वेद की ऋचाओं को पढ़ाने के साथ ही आए ऋचा खोल ले कहते हैं यम त्वा देवासो मनए ददोरीह ज्येष्ठम हव्यवाहन यम कणवो मेधा तिथिर धनस्पृतम ऋषा यंग, यंग उपस्तुता तो ऋषा है घौर कर्ण है हमारे ऋषि और आज उन्होंने अपने गुरु को भी कुछ कहा के लिए भी कुछ कहा है उनके कर्म घोर के जो ऋषि गुरु हैं कहीं घोर कर्ण लिखते, तो लिखते हैं तो कहीं कर्म घोर लिपि लिखते हैं तो उसे कोई भेद न समझिएगा कर्ण घोर ऋषि के जो पावन गुरु हैं वो मेधातिथि कर्ण हैं, जो जिनको हमने दूसरे सूक्त में पढ़ा है तो कह रहे हैं यम हे आत्मा हे यज्ञ हे कृष्ण हे गोविंद हे घटगटवासी याद रखिए सनातन धर्म और वेद घटगटवासी ईश्वर में विश्वास करते हैं मुझसे दूर वो नहीं हो सकता वो तो मुझे रोम रोम प्यार करता है विषय वासनाएं और होलिकाएं ही मुझे अपनी अंतरात्मा से दूर ले जाती हैं और मैं उसके प्यार का भान भी तो नहीं कर पाता गुरुकुल में हम बच्चों को उनकी अंतरात्मा से जोड़ रहे हैं कि जिससे वो पूर्ण परिपक्व जीव जीए सबके लिए सुख बने अमृत बने अनंत की राह जो विषयों में खो गया है वो मनुष्य नहीं रहा है जो सत्संग नहीं करते और जो सत्संग नहीं समझते हैं वो व्यर्थ मनुष्य योनि में आए क्योंकि पेट भरना मनुष्य की योनि नहीं है मैं तो कौन हूं कहां से आया किसने मुझे उत्पन्न किया किसने मुझे बनाया वो कौन है जो मेरा मुझे रोम रोम प्यार देता है बन के मेरी आत्मा मेरे अंतर का यज्ञ बन निरंतर भोजन को यज्ञों के द्वारा रक्त में ऊर्जा में शक्ति में प्रत्येक क्षण में लौटाता है यदि मनुष्य होकर आज हम अपने को नहीं जानना चाहेंगे तो हम में और पशु में इतना ही भेद होगा जरा सा भेद रहेगा दोनों पेट के लिए जी रहे हैं अकल वकल तो दोनों को नहीं लेकिन पशु सुख से जी रहा है और आप तो दुखी हो चिंताओं से ईर्षा द्वेश मोर आशक्तियों से पशु से निकृष्ट मनुष्य होगा जो सत्संग नहीं करेगा और उसे समझेगा नहीं बच्चे समझते थे गुरुकुल में हम क्यों नहीं समझ सकते आए कहता है यम त्वा जिस प्रकार तुम देवासो हे आत्मयज्ञ हे देवादिदेव मन में हे सचराचर के माननीय हम सब में वास करने वाले हम सबको जीवंत करने वाले यह जी यज्ञों में इष्ट बनकर के विराज होकर के उन इष्ट यज्ञों के द्वारा आत्म आत्मयज्ञों के हव्य वाहन सामग्रियों के को वहन करने वाले यज्ञ करके जीवन के क्षणों में लौटाने वाले हे आत्मा हे यज्ञ हे घटघटवासी हे कृष्ण हे राम यम जिस प्रकार कणव कहते हैं निर्मली के पेड़ को निर्मली एक फल होता है पुराने जमाने में ये बहुत देखने में आते थे तालाबों के किनारे हुआ करते थे कणव के पेड़ इनके फल जब तालाब में गिरते थे तो सारी धूल अपने आप जल के नीचे बैठ जाती थी और जल मोती के जैसा निर्मल हो जाता था जिसे आज आप कच्ची सुपारी कहते हैं निर्मली ये वही फल है है आज भी है लेकिन अब जरा कम होते हैं इनकी विशेषता ये थी कि जल कमंडल में लिया और निर्मली को थोड़ा सा बीज को पीस के डाल दिया हमने तो कमंडल का सारा पानी चाहे किसी धारा का हो पवित्र हो जाता पीने योग्य हो जाता है। और तो कहा कर्ण मेध्यातिथि मेधातिथि ऋषि जो आए हैं उन्हीं को यहां कहा गया थी ही तो जिस प्रकार अतिशय निर्मल करते हो तुम मेधाति थी को मेरे पावन गुरु को यहां कर्म घोर कह रहे हैं तुम्हें तो यज्ञ होकर हम सबको निर्मल करते हो सत्य रूप में हम सबको अतिशय निर्मल करने वाले हे आत्मा हे घट घटवासी हे कृष्ण आप ही तो हैं इसलिए अपने मन के ये भाव हटा लो कि वो तब हुए थे कि कब हुए थे इतिहास अपनी जगह है लीलाएं अध्यात्म हैं इतिहास यहां उदाहरण में हमने लिया है हम बात आपकी अंतरात्मा की कर रहे हैं कथा आपको आपकी अंतरात्मा की सुना आपका उससे क्या संबंध है क्या नाता है वही होली में दिखा रहे हैं। इसको उसी अमृत भाव से लो और कभी मैला मत करो इसे तो क्या यह जिस प्रकार में कर्णवों मेध्यातिथि जैसे अतिशय निर्मल करते हो तुम मेधातिथि मेध माने बुद्धि जो मेध में अतिथि बन के निर्मल भाव आया है ऋषि मेधातिथि कर्ण मेधातिथि है जिसको हम पहले पढ़ाए और विस्तार से व्याख्या कराए कि जिस प्रकार आपने मेधातिथि ऋषि को धना स्प्रीतम निर्मल भाव का तप का तपस्या का और मोक्ष का पावन स्पर्श दिया स्प्रितम ओताप्रोत होना बरसना लिपट जाना प्रीतम स्पर्श देना ये आत्मा जैसे आपने उन्हें स्पर्श दिया अपना और वे मोक्ष को गए वे अनंत की राह पाए उसी प्रकार जैसे आप पानी को बरसाकर संतप्त धरती को जीवंत करते हैं जीवन के कोलाहल से भर देते हैं हाँ जली हुई मट्टी धूप में एक बार फिर अंकुरों में वनस्पतियों में लौट आती है यम उसी भांति हमारी स्तुतियों को में आप व्याप्त हो जाओ और हम आप ही में खो जाएं हे आत्मा हे यज्ञ आज हम जुड़ जाएं एक हो जाएं आज आत्मा का रस हो एक भक्ति का रस हो आनंद सुख चाहना इच्छा सब यहीं आकर रुक जाए और वाह जगत सेवा का भाव हो सेवा को सुख माने और प्राणी मात्र की भेदभाव रहित होकर सेवा करें और हे आत्मयज्ञ हम अपने में समाते रहें हे गोविंद हम आप ही में ढलते रहे आप ही के बनाए हैं आप ही का रूप पाए आप ही का अनुसरण हो आप ही का अनुकरण करें आप में तद्रूपता पाए सदृश्यता पाए और हे गोविंद हे आत्मा हे यज्ञ हे कृष्ण हे अग्नि हम सदा सदा के लिए आप में खो जाएं आप ही संपूर्ण सामग्रियों का को वहन करने वाले हैं हव्य वाहन है तो सामग्री हम सब आप में समाएं और गोविंद आप का रूप पाएं नया जन्म हो नया रूप हो हो तो मानव जीवन धन्य हो जाए प्रभु आपकी राह पाए यह आज की ऋचा है और यह कल की होली थी दोनों में कोई भेद नहीं है बहुत से विद्वानों ने कहा गीता में भेद है वेद में भेद है वो भेद उन्हें कहा दिखा भेद उनके भीतर था एक साहब कह रहे थे कि आप लोग कैसे कहते हो कि ढेर सारे लोग बैठे हैं ये तो सब ठीक ठाक है खाली खाली है हुआ क्या था कि उनके चश्मे के लेंस गिर गए थे तो तुमने सब सही सही दिख रहा था वही हाल हमारा है ढेद हम में था आँखों के लेंस ठीक नहीं थे तो हमें कभी गीता में भेदभाव दिखा तो कभी रामायण में दिखा तो कभी ये छोटे दिखे वो बड़े दिखे हाँ लगा कि देवता भी लड़ाई करते हैं <laughs> आजकल कर तो टीवी सीरियल में तो खूब लड़ा रहे हैं हाँ बात पढ़ाने की थी बात समझाने की थी वहाँ तो भ्रमित करने की बातें होंगी हाँ तो आए आज का ब्रह्म सूत्र भी खोल लें तो फिर हम लोग कथा में चले का अभिदेव उपदेशाच यह आज का ब्रह्मसूत्र है कहने का सभी ब्रह्मसूत्र कह रहा है कि सभी सदग्रंथों में सभी स्मृतियों में वेदाधिक प्रगत ग्रंथों में तथा सभी भाषी ग्रंथों में जो कुछ भी उपदेश हुआ है वो एक ही है कि ब्रह्म घटघटवासी है वो हमारे भीतर है वही सृष्टि का मूल है और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो आकाशों को बनाने वाला है जो संपूर्ण ग्रहों नक्षत्रों को उत्पन्न करने वाला है जो आकाश को बनाने वाला उसको ग्रहों नक्षत्रों से भरने वाला है वो मेरा अंतर ही है वही ब्रह्म मुझ में भी बैठा हुआ है यद पिंडे तथ ब्रह्मांडे जो मैं हूं वही सचराचर संपूर्ण है और वो सब में पूर्ण होकर समाया हुआ है आधा अधूरा नहीं है जैसा कि आप उसमें ब्रह्म सूत्र में भी लेते हैं पूर्ण पूर्ण निधम पूर्ण मदा पूर्णा पूर्ण मदे पूर्ण पूर्ण आवा पूर वशिष्य रे पूर्णम इधम पूर्णम अदा इधर भी पूर्ण है उधर भी पूर्ण है पूर्ण में से निकाला तो भी वो पूर्ण है और जो निकला वो भी संपूर्ण है यही तो सृष्टि है यहां कोई प्रभु के द्वारा प्रकट कुछ भी अपूर्ण नहीं होता है वो सदा पूर्णत्व में ही व्याप्त रहता है देखो पत्नी भी पूर्ण है आदि तो नहीं है पूरी है पति भी पूर्ण है फिर बच्चा हुआ तो भी पत्नी भी पूर्ण है पति भी, भी पूर्ण और बच्चा भी अपने में पूर्ण है तो पूर्णम इदम पूर्णम अद पूर्णाद पूर्णम पूर्ण अश पूर्णम आधाय पूर्ण पूर्ण एक आशिष्य संधि विच्छेद हो गया उसका कि उसकी सृष्टि अद्भुत है संपूर्ण सचराचर सारे जीवधारी अपने में पूर्ण हैं उनमें कोई आधा अधूरा नहीं क्यों क्योंकि क्यों, उन सब में ब्रह्म है वही उनका उत्पत्ति दाता है और वो ब्रह्म सचराचर में व्याप्त होकर भी एक है और पूर्ण है इसलिए अभी ध्या सन्मुख ध्यान आत्मा ब्रह्म में ही हो रस उसी का हो जीना उसी का हो लिपटना उसी से हो बाहर तो सेवा भर करनी है बाहर उसकी निमित्त बन के सचराचर की सेवा है और सेवा का कोई परम सुख मानना है उपलब्धि को नहीं भीतर उससे लिपटना एक पूर्ण संपूर्ण जीवन को पाना है तो इसीलिए कहा अभी देव उपदेशाच, जो इस राह नहीं जाते हैं अपने मनुष्य योनी को खो देते हैं जो हर किसी से लोभ और इच्छा रखते हैं वे प्रभु से छूट जाते हैं और फिर उनका कभी उद्धार कदा भी नहीं होता है इसलिए इस योनी को धन्य करो गर्व करो कि गोविंद के बनाए हो वो, वो आत्मा ही तुमको बनाता है मम्मी पापा को उंगली उठा बनाना नहीं आता है बहुत अच्छे से कई बा... लगातार स्पष्ट करता हूं कि जिससे आपके भ्रम टूटे रस्सी भी हटा दूं तो भी रस्सी का भ्रम तो बाकी है और यह सबसे बड़ी पीड़ा है कि सब कुछ सुनने के बाद भी हम सब वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए जब तक वो संस्कार नहीं छूटेगा तुम में कोई सत्संगी नहीं होगा इसीलिए बार बार दोहराना पड़ा है खाली कह देना कि हां अब हम सब में राम देख रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं यदि सब में राम देखते तो राम जैसा ही रूप होते आपके दो बच्चे हो गए जुड़वा भाई थे एक जैसे थे एक कसाई को मिला उसने पाल लिया एक पुजारी को मिला उसने पाल लिया दोनों बड़े हुए जो कसाई के यहां था उसका चेहरा जानवरों को काटते काटते भयानक हो गया और खान पान भी उसका बन गया और जो पुजारी का था मूर्ति के सुंदर मनोहर रूप को देखता रहा मूर्ति जैसा सुंदर रहा क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, वो मूर्ति से संस्कारित था और वो कसाई पने से संस्कारित था अब सच बताओ किससे संस्कारित हो गोविंद से या झूठ कपट फरेब छल से दंभ और मिथ्या अभिमान से भेदभाव से तो फिर तुम्हारे रूप कैसे होने चाहिए हम सुंदर मनोहर मूर्ति देते हैं इसी से संस्कारित हो जा लेकिन संस्कार का होना बहुत आसान नहीं होता है और तत्क्षण भी नहीं होता है आप सिगरेट पीते हैं एक आदमी है जो पीता है समझाया उसने सिगरेट छोड़ दी अब कभी नहीं पिएगा तो भी क्या उसकी सिगरेट छूट गई नहीं अभी भी सपने में सूटे मार रहा है क्योंकि संस्कार नहीं गया है और आप तो ठस्से से बैठे हैं कि अभी पहले कर्म को सही करो तो बारह बरस में संस्कार बनेगा और तब जिंदगी में पहली होली खेलोगे गोविंद की संग अभी तक तो ठिठोली कर रहे थे तुमने होली कब खेली और अभी कर्म को धोने को राजी नहीं हो नहीं स्वामी जी भेदभाव तो करेंगे घर गृहस्थी में तो ये सब करना ही पड़ता है? ना झूठ बोल रहे हो सोचो कि तुम्हारा जन्म अब व्यर्थ होने जा रहा है फिर कभी उद्धार नहीं होगा क्योंकि अब यदि स्वभाव बदलोगे तो 12 बरस में संस्कार बदलेगा यही पांडवों का 12 बरस का वनवास है आज वनवासी हुए तो 12 बनस के बाद संस्कार धुले फिर अज्ञातवास है और आप तो ऐसे बैठे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं यह नहीं होता है अरे दुर्लभ है मानव का जन। और सारी उम्र की कमाई बटोर करके भी क्या तुम जिंदगी का एक दिन ला सकते हो बढ़ा सकते हो पचास बरस खो दिए और एक दिन भी नहीं मिलेगा उसमें तो तुम कमाए हो कि गवा हो अरे ये सब चलता जगत तो सेवा है सेवा होती सेवा का सुख मिलता और देखो सेवा में सुख क्या है सेवा भाव है घर में महरी नहीं आई है नौकरानी नहीं आई है और सारा घर तूफान बना हुआ है हाँ, मैं ही क्यों झाड़ू लगाऊ वो भी तो है बहुए तीन चार हैं हाँ वो बड़े घर की आई है ना जितनी तनी बैठी है मैं ही क्यों करूं झगड़ा हो रहा है क्योंकि यहां सेवा भाव नहीं है असत भाव है और वो सारे के सारे जब मंदिर में आए तीर्थ स्थान पे आए तो सब दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत सुख मिल रहा है ये सेवा भाव है बोलो किस भाव में जीना चाहोगे आसक्त भाव में अथवा सेवा भाव सेवा भाव में सूची सुख है आसक्त भाव में दुख है पीड़ा है ईर्षा है द्वेष है आसक्तियां हैं लोभ है और महाविनाश है दंभ है मैंने तुम्हारे लिए यह किया तो बोले चलो ठीक है हम तो धन्यवाद कहते हैं पर यह कह के तूने अपना नरक तो सही कर लिया अब वैकुंठ न मिलता उसी कर्म को जब आप सेवा की भावना से कर रहे हैं तो आप परमानंदित है मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं सफाईयां कर रहे हैं खैर अब आप तो आपके जूतों के लिए हमें नौकर रखने पड़ते हैं किराए के बुला करके <laughs> पहले जूतों पर दस दस लोग खड़े होते थे कि हम सेवा करेंगे प्रभु की सेवा मिले अरे इससे बड़ा अमृत क्या है आजकल तो यह है कुछ और भी मिल जाए ठीक है लेकिन देने वाले ना हाँ उस लाला की तरह कुए गिर गया था गड्ढे में तो सामने कहा लाला हाथ दे तो निकाल लो बोला देता ना तो सामने कहा ये लाला है ये सिर्फ लेता लेता है ला ला बोले तो बोले ये ऐसे नहीं निकलेगा और तुमने कहा हाथ दे तो ये ना देता बोले लाला मेरा हाथ ले बोला फट से बाहर आ गया तो एक सेवा धर्म है एक धर्म है बोलो कौन सा ले और सोचो कि आज यदि तुमने स्वभाव नहीं बदला तो संस्कार के बदलने में बारह बरस लगेंगे उसके बाद गोविंद के होकर जीओगे हो कै दिन क्या रस पियोगे इस मनुष्य की योनि का और आत्मरस के अतिरिक्त कोई रस नहीं है बाकी सारे विभस रस है इंद्रियों के रस लिए अस्पतालों में सड़े हैं जगह जगह काटे जा रहे हैं बोतल लिए हैं हां ठीक से चल भी नहीं पाते उस हर रस के पीछे जो इंद्रियों का है विषय और वासनाओं का है वो विभस रस है क्योंकि उसके पीछे भारी दंड खड़े हैं। आत्मा का रस है जो जगमग है जितना पियो उतने हरे हो और रस कभी खत्म नहीं बढ़ता जाएगा इसी का नाम होली है जो हमने कल बनाई है गोविंद आया भगवान की लीला कथाओं में हम कृष्ण की लीलाओं में है तुम्हारा शांतनु की कथा में हम थे और हमें भगवान दे व्यास की कथा की थी सत्यवती का दूसरा विवाह हुआ ये कहना कि विधवा विवाह नहीं या फलाना नहीं है ये सांप्रदायिकों की बातें हैं। धर्म ने कभी ऐसा अवरोध नहीं रखा अगर रखते तो हमारे ग्रंथों में ही सब क्यों आते सत्यवती के दो विवाह अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाह भी होते हैं ये सब बातें समाज के आचार्यों के द्वारा सांप्रदायिक गुटों के द्वारा बनाई गई है धर्म ने तो एक ही बात कही सीए राम में सब जग जानी एको ब्रह्म द्वितीय नाश थे ये सब नहीं है यहाँ ये केवल दूसरों की देखा देखी शुरू हुआ यहाँ गुरुडम भी बड़ा मधुर है आप मन से उसे मानते हो गुरु तो आप कहते हो हमारे गुरु हैं उचित है लेकिन वो वो तो आप पे राम ही देखेगा ब्रह्म ही देखेगा ये मधुर भाव है यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में गुरु किसी को शिष्य नहीं मानता मानेगा तो प्रभु को ही तो छोटा करेगा जो आराध है उसके और वो सर्वव्यापी हैं तो किससे कहेगा कि तू चेला है तो आप गुरु मानो यह आपका भाव है कोई भी संत ऋषि यदि वो सनातन धर्म का है तो आप में ब्रह्म ही देखेगा लेकिन जब आप गुलाम बने तो वहां उस्तादवाद शागिरदाद और जमूराबाद था धीरे धीरे यहां के संप्रदायों को लगा कि इसमें पैसा भी बहुत है माल भी है और इसमें वो बधा बनाया गुलाम भी बन जाता है बिना खरीदा ऊपर से माल चढ़ाता है ये तो बहुत बढ़िया रहा है तो उन्होंने भी ये ले लिया नहीं तो गुरु और शिष्य का केवल मधुर संबंध होता है आत्मा का होता है पवित्र भाव होते है असट भाव नहीं होता संत सदा विनाम्र होते हैं वे तो उन पेड़ों की तरह झुके रहते हैं जो फलों से लदे रहते हैं वो कभी ऐठते नहीं है जो ऐठ जाता है वो रावण होता है इन पेड़ों को देखो इन सुंदर पेड़ों को देखो ये धूप सहते हैं बरसात सहते हैं सर्दियाँ सहते हैं सब पीड़ाओं को सहते हैं फिर भी एक अपने अंतर आत्मा से जुड़े जुड़े अपने स्थान पर खड़े रहते हैं जलते हैं ठिठुरते हैं भीगते हैं हर रस को आत्मरस में ढाल लेते हैं और तब इनमें नई कोपले खिलती हैं नई नई कोपले आती हैं इनमें धीरे धीरे वो आगे बढ़ती हैं और पुष्प खिलते हैं इन्हीं पेड़ों में इनकी तप और साधना के प्रतीक चारों ओर वन प्रदेश महकने लगते हैं हर ओर सुर छा जाती है रस बरसने लगता है फिर धीरे धीरे वो पुष्प फलों में बदलते हैं और फिर वो फल हवाओं के साथ छिताते दूर दूर तक उनके बीच जाते हैं और फिर जगह जगह एक नई वन संपदा उभर आती है यही संत की राह है वो तपे वो जले वो भीगे वो सबकी पीड़ाओं को पिए और भक्ति के पुष्प खिलाए हर और सुर भी फैलाए उसको पाकर सब गदगद हों वो विनम्रता से झुके वो उसे कुछ भी माने वो फिर से फल लगाए और बीजों को अपने हर और भक्ति रस के बीजों को सब में सत्संग रूप में बिखेरता चला जाए पेड़ नहीं देखता उसके बीच कहां गए तो वो भी ना देखे यहां कोई गुरु और चेला कोई बंधन नहीं है भाव है और भक्ति भाव रस है ये संसार रस नहीं है कि जहां कस्मों की और कौल भराने की जरूरत है यदि मन का भाव नहीं है तो दिखावा करो तुम क्यों और जब ज्ञान को पी नहीं सकते उतार नहीं सकते तो भाव भी आएगा कहां से संत और पेड़ चारों ओर सुरभि फैलाते हैं सबके जीवन को महकाते हैं किसी से कुछ मांगते नहीं इच्छा नहीं करते हैं जैसे प्रभु रखता है वैसे रहते हैं और प्रभु तो घट घट वासी है जो आत्मभाव में हो वही उचित है और शेष सब विसर्जित हो जाता है भक्ति के बीज कहा गिरे किसके मन में बीज गए किसने किसके मन में अकुए फूटे वो देखते कहाँ हैं पेड़ भी देखता कहा है वो ये नहीं कहता ही मेरे बीज है अरे प्रभु के उपजाए हैं प्रभु के बीज हैं हम तो प्रभु की कथा कर रहे हैं ये तो प्रभु का भक्ति रस है संत ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखते अपना अतीत ही जला देते कि सबका एक ही ऑटोबायोग्राफी है और वो है श्रीमद् भागवत गीता सब की कहानी एक में महाभारत है रामायण है तो अलग से जीवन चरित क्या होता है कुछ नहीं है उसके हो गए तो अब अपने रहे ही नहीं तो क्या बताएं क्या है जो है सो है श्री अतीत की संपूर्ण चिताओं को वो चला देता है और सब में राम है सब में गोविंद भाव है सेवा करनी है जो चाहे सो करा ले बदले में वो क्या करता है अथवा नहीं करता है वो वो जाने गोविंद जाने जो आत्मभाव में कर दिया उसे आत्मभाव में लेता हुआ फिर समाज की सेवा करता संत अपनी ही राह पर बढ़ता रहता है ये चेले चंदे तावीज गंडे ये सब नहीं होते हैं सनातन धर्म में ये केवल सांप्रदायिक सोच है और ये संप्रदायों ने विदेशियों से लिया है मोबी धर्म में तो पैर की धूल के आगे कोई कामना नहीं होती है गोविंद आपके हैं प्रभु आप ही का रूप है आप ही के बनाए हैं तो आप ही की भांति आप जैसी सेवा तो नहीं कर सकते थोड़ी थोड़ी सेवा भक्ति रस की और सब सेवा करते रहें, आगे जैसे रखोगे नारायण रह रहेंगे ये यही भाव होता है होली दीपावली सारे उत्सव हमारे इसी भाव में होते हैं उस दिन कभी भी बच्चे भी नहीं बूढ़े भी नहीं जवान भी नहीं क्या आज तुम तो बड़ा पवित्र दिन है आज तुम भांग क्यों पीते हो क्योंकि आत्मा का रस तुम्हें है ही नहीं तब तो झूमोगे कैसे जो भीतर से मर गए हैं वो बिना पिए खेलेंगे कैसे तो आप यही तो घोषणा करते हो कि आत्मा के रस से वीरत हो गए हैं इसलिए भांग पी रहे हैं शराब पी रहे हैं अब गंदे काम कर रहे हैं कि प्रभु भक्ति का रस नहीं है भैया इसलिए भांग रस भी रहे है। जो सच्चे भक्त हैं वो कभी विषयों की तरफ झांकते भी नहीं वो गलत सोच को कभी पास नहीं आने देते हैं क्योंकि गलत सोच का संग भी तो कुसंग है जिन्होंने जिनके मन कुसंग के साथ हैं वो चाहे मंदिर में बैठे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है उसका क्योंकि मन कुसंग जिसका वो सत्संगी होगा कैसे इसलिए मन से भी पाप नहीं करना है मन से भी पाप नहीं करना मन से भी पाप नहीं करना है, है। मां गंगा का के साथ शांतनु का विवाह हुआ वो हमने कथा पहले की है महाराज शांतनु का और उसके सात बेटों को गंगा ने दुबा के मार दिया और जब आठवें पुत्र को भी मारने जा रही थी तो राजन ने पीछा किया और उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया और कहा कि तुम कौन हो ऐसा क्यों कर रही हो तब उसने कहा कि राजन मैं गंगा हूं ये कथा हम पूर्व में कराए और ये आठ वसु हैं जो अभिशत हुए थे इन्होंने ये बिहार के लिए गए हुए थे आठों अपनी पत्नियों के साथ और उसमें से इन्होंने कामधेनु गऊ महामुनि की चुरा ली और जब बच्चा रोया माँ के लिए तो ऋषि ने देखा कि वसुओं ने कामधेनु का हरण किया है अपहरण करके ले रहे हैं तो उन्होंने आठों को स्थापित कर दिया कि मृत्यु लोक में जाकर जन धारण करो प्राश्चित करो और अपने तपोबल से कामधेनु को वापिस बुला लिया आप, वो अपने बच्चे के पास आ गई तो कहा राजन ये वसु फिर दोबारा ऋषि के पास गए सात वसु कि चोर तो आठवां वसु था प्रभास था और आपने हम सबको शापित कर दिया तो ऋषि ने उत्तर दिया पापी का संग भी तो कुसंग होता है वो सात तो तुम्हारे ही था जो प्रभु करते हैं वही उचित होता है तो बोले हम पर दया कीजिए तो कहा ठीक है तुम जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त होकर लौटाओ लेकिन इस आठवें वसु को प्रभास को लंबे समय तक प्रायश्चित करना होगा तभी इसका उद्धार होगा तो कहा राजन वो सात वसु थे ये सभी मेरे पास आए थे तो मैंने ही स्त्री रूप धारण करके तुम्हें तुम्हारे साथ विवाह किया तुम्हें सम्मोहित किया सात वसुओं को मैं अपने में लपेट चली हूं यह आठवां वसु प्रभास है जिसका नाम देवव्रत रखा है तुमने इसे मैं साथ लिए जा रही हूं ये परशुराम से वरद होगा उनसे शिक्षा ग्रहण करेगा उपरांत में तुम्हारा उत्तराधिकारी लौट आ जाएगा और इस प्रकार वो आठवें बेटे को लेके गंगा चली गई महाराज शांतनु बहुत दुखी हैं बहुत अकेले से हैं उदास हैं वो यही भटकते रहते हैं उनके भीतर गंगा के जाने के बाद एक गहरी खामोशी बैठ गई है उनका बेटा देव भी तो उनके पास नहीं है सोने महल उन्हें काटने को दौड़ते हैं और वे अक्सर रथ लेकर के अपने प्रदेश में घूमते रहते हैं वनादिक में ऐसे ही समय में एक बार जब वो पुनः गंगा के तट पर ही आते हैं क्योंकि गंगा के तट से उन्हें विशेष लगाव है क्योंकि गंगा ने ही उनके जीवन में रंग भरे थे रूप धारण करके उनके गृहस्थ धर्म को एक बार संभारा था तो उसी के किनारों पर घूम रहे होते हैं तुम्हें मछियारे की बेटी सत्यवती का दर्शन होता है देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं सत्यवती पर वो उससे विवाह की कामना करते हैं तो कहा कि मत्स्य राज के पास आप जाएँ मेरे पिता के पास जो मेन्द्र हैं हम संक्षेप करेंगे कथाओं को तत्व अधिक रखेंगे क्योंकि कथा तो आप कथावाचकों से सुनते हो और वो नाना प्रकार से सुनाते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत लेकिन जो वेदोक्त है 6000 वर्ष पुरानी जो कथाएँ हैं मैं उनको यथा आपके सामने रख रहा हूँ बाद में बहुत से रंग कवियों ने भरे कथावाचकों ने भरे बहुत सुंदर सुंदर क्षेपक लगाए समझाने के लिए तत्व को स्पष्ट करने के लिए और इस प्रकार कथा नाना रूप लेती चलती है उस नदी की भांति जो समय के अंतरालों को पार करती सब कुछ अपने में समेटती सागर अनंत में विलीन हो जाती है तो वही कथाओं के साथ भी ऐसा ही होता है तो वे मसराज के पास गए और उनसे कहा कि वे पत्नी रूप में उनकी बेटी सत्यवती का हाथ मांगते हैं तो मत्स्य ने कहा राजन ये कैसे संभव है देवव्रत हैं और वह तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं इस बीच में देवव्रत हां अभी लौटे नहीं हैं लौटने वाले हैं अपनी शिक्षा पूरी करके तो राजन मेरा बेटा तो दास ही रहेगा उनका तो मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में नहीं दे सकता जहा मेरी बेटी का सम्मान ना हो यदि आज आप घोषणा करें कि सत्यवती का बेटा ही आपका उत्तराधिकारी होगा तो मैं अभी विवाह कर देता राजा लौटाए देवव्रत के साथ राजन अन्याय कैसे कर सकते हैं वे दुखी भी हैं और वो गहरे मौन में उतरते जा रहे हैं देवव्रत आ गए हैं और वो उनकी पीड़ा को जानना चाहते हैं लेकिन राजा उसे कुछ बताते नहीं सम्राट कुछ कहते नहीं धीरे धीरे वो पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गंगा के जाने के बाद से ही उनके जीवन का हर कोना सोना हो गया और सारे रंग बदरंग हो गए और उसके बाद उन्होंने मत्सराज की कन्या से सत्यवती से विवाह करना चाहा तो उसने यह शर्त लगा दी तो ये सुनते ही देवव्रत स्वयं मत्सराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी को अपनी माता के रूप में ले जाना चाहता हूँ और मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी माता सत्यवती का पुत्र ही गुरु वंश का उत्तराधिकारी होगा मैं अधिकार नहीं हूंगा मेरे पिता बहुत दुखी हैं मस्राज आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो मस्सराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि ठीक है तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे भी तो होंगे तुम्हारा शांतनु मेरे बेटे के स्थान पर अपने पौत्र को भी तो उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं तो मैं इस संदेह में तो अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा तो इस पर देवव्रत ने कहा क्या आज मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ माने होता है भयानक हाँ। और भयानक भयानक रस वैसे तो इसके कई अर्थ हैं विष्व को भी भीष्म कहा गया है विष जो देववृत्ति में जा रहे है तो उन्होंने कहा कि मैं सभी को साक्षी बना करके आज संकल्प लेता हूँ कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा मेरी संतान तो नहीं होगी और उसके संकल्प के बाद माज मान गए और वो सत्यवती को लेकर पधारे और कहा पिताश्री मैं इन्हें माता के रूप में स्वीकार चुका हूं आप इनका वरण करें और इस प्रकार महाराज शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती से होता है ये इतिहास इतिहास अपनी जगह है और उसके ऊपर जो लीला काव्य बना है वो अध्यात्म अपने स्थान पर है और इस प्रकार दूसरा विवाह उनका सत्यवती से हुआ और सत्यवती से उन्हें दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई विचित्र वीर और चित्रांगत ये दो हैं ये दोनों कुमारों को देवर्रत जो भीष्म पिताना के नाम से भीष्म के नाम से पहचाने जाते हैं वो उन्हें सदा उनके ऊपर छाए रहते हैं उनकी देखभाल करते हैं और कुमार बड़े होते हैं और जब उनके विवाह की बात आती है तो उनके विवाह के लिए वरुणा नदी के किनारे बसी विशाल नेत्र की नगरी के में जो महाराज है उनकी तीन बेटियां हैं अंबा अंबे और अम्बाली के देख रहे हैं नाम जुड़ते जुड़ते हैं क्योंकि अब अब इसकी पृष्ठभूमि से अध्यात्म का आरंभ हो चुका है इतिहास धीरे धीरे गौण होता जा रहा है छूटता जा रहा है यहाँ खेवर उदाहरण में लिया जा तो भीष्म उनके लिए जाते हैं देवव्रत कि मैं अपने दोनों अनुजों के लिए आपकी पुत्रियों का हाथ मांगता हूं तो राजा ने कहा कि हम इसे अस्वीकार करते हम नहीं मानते स्वयंवर में वे कुमार हैं। यदि मेरी पुत्रियों में कोई भी उनको पाना चाहे दोनों में को जो जिसको वो वर माला डाले तो आप ले जाए है ना उसने कहा कि समझाना चाहा तो वो थोड़े दो का भी प्रयोग कर बैठते हैं जो राजकुल मर्यादा के विपरीत है तो इससे वो कुपित हो जाते हैं और अकेले ही वहाँ उस स्वभर में सभी को परास्त करके और तीनों को उठा ले जाते हैं अंबा को अम्बे को और अम्बालिके को जब मार्ग में अम्बा उसे बताती है कि वो आम्भी कुमार युवराज को प्यार करती है तो वे उसको मार्ग में ही उतार देते हैं और अंबे और अम्बालिके को लेकर व्यासना पुराते हैं और उनका विवाह विचित्र वीर और चित्रांगद के साथ होता है लेकिन चित्रांगद मारा जाता है और दोनों व्यसनी थे आमोद प्रमोद में थे और वो दोनों ही मर जाते हैं दूसरा भी फिर बाद में बीमार होके मर जाता है और अंबे और अंबालिके के, के कोई संतान नहीं होती विस्संतान रह जाते हैं। थोड़ा सा यहां शब्दों को स्पष्ट करते चलें, है ना विचित्र वीर कहते हैं और चित्रांगत चित्रांगत आपने सुना है ना चित्रांगत वैसे माथे के तिलक को कहते हैं मस्तक पर लिए चित्रित किया गया तिलक क्या कहलाता है चित्रांगत और चित्रांगत आप उसको भी कह सकते हैं जिसको ल्यूकोडर्मा हो हाँ, शीर्षक के दाक बहुत हो तो आप उसको भी चित्रांगत कह सकते हैं चित्रांगत देवस्थान होता है मंदिर होते हैं ये मूर्तियां चित्रांगत होती हैं तो मूर्तियां आगे मूर्तियां नहीं उत्पन्न करती करती हैं क्या और मूर्तियों के बनाए मंदिर भी आगे मंदिर पैदा नहीं करते करते हैं क्या ह फिर कोई आता है वेदव्यास, वही इन मूर्तियों को जीवंत करता है और धर्म की धाराओं को प्रवाहित करता है और अंबे और अम्बालिके को अर्थात जीवन ज्योतियों को एक बार फिर जीवंत करता है वरद करता है वनस्पतियों को फलता फूलता सचराचर को अमृत विचारों से भर देता है ये इसका पृष्ठ रहस्य तो जब अंबे और अंबाली के निसंतान रह गई कोई संतान नहीं हुई अभिष्म ने कहा कि वो तो संकल्प ले चुका है आजन ब्रह्मचारी रहने का तो सत्यवती बहुत दुखी होगी सत्य मैंने आपको पढ़ाया है सभी वेद के ऋचाओं में सत्य माने प्रकृति सत्यवती जो है प्रकृति है। उसके बेटे हैं ये मंदिर भी ये मूर्तियां भी विचित्रवीर और भी लेकिन मूर्ति मूर्ति नहीं उत्पन्न करती फिर कोई आएगा कारीगर गड़, घड़ेगा उसे और बनाएगा एक मंदिर नया सजाएगा मूर्ति उसमें हाँ तो सत्यवती ने वेद व्यास को बुलाया है अपने पहले बेटे को पराशर नंदन को महर्षि पराशर से जो कि बेटे मैं इस कुल का कलंक कह रहा हूँ कहा आप ऐसा क्यों कह रही हैं मां कहा कि विचित्र वीर और चित्रांगत संत मर गए और अंबे और अंबारी के दोनों ही निसंतान है वंश का उत्तराधिकारी अब होगा नहीं तो कुल घातनी मैं ही तो कहलाऊंगी क्योंकि मेरे कारण ही देवव्रत ने भीष प्रतिज्ञा की और कोई संतान नहीं है अंबे और अंबालिके के पास तो ऐसी अवस्था में संतान कैसे होगी उत्तराधिकारी कहां से मिलेगा तो इस पर वेद व्यास ने कहा मां पुरुवश कभी भी रक्त संबंध से नहीं चला है कहा कैसे कहते हो तो? तुम कहा कि नौ बेटों के होते हुए महाराज भरत ने एक सैनिक को भूमनियों को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया क्योंकि वो योग्य था और ये नौ के नौ अयोग्य थे तो ये कुरुवंश योग्यता से चलता है जातवाद से नहीं ये बात अलग है भारत का संविधान अभी भी चलाता है योग्यता से नहीं आरक्षण संरक्षण हाँ ये नया कुरुवंश है और ये नया प्रजातंत्र है हार्वर्ड डेमोक्रेसी बारोड फ्रॉम इटली ये इटेलियन डेमोक्रेसी है हाँ, हाँ, हा, तो कहा कि इसमें कोई संकुच की बात नहीं है आप हाँ श्रीमान घरों से दो बच्चे गोद ले लो एक अंबे को दे दो एक अंबाली टेर को दे दो गोद दिला दो उसमें जो भी योग्य होगा जो भी योग्य होगा वो उत्तराधिकारी हो जाएगा उसने कहा लेकिन अगर यदि बाकी राज्यों ने साम्राज्यों ने नहीं माना तो कहा उनके मानने न मानने का प्रश्न ही कहां उठता है यदि वो योग्य होगा तो सबसे मनवाएगा और अयोग्य होगा तो कैसे मनवा पाएगा आप ऐसे ही करो माध्यम कहा अगर वो दोनों योग्य ना हुए भी व्यास कृष्णदय पाए तो भी तो मैं कुल घातनी कहलाऊंगी अगर वो योग्य ना हुए तो क्योंकि मेरे कारण कुरुवंश मिट जाएगा तो कहा मां तुमको यही तो चिंता है ना कि कुरुवंश ना मिटे तो तुम ऐसा करो कि दो नहीं तीन बच्चों को गोद दिला दो और इन तीनों में जो योग्य होगा वो कुरुवंश का उत्तराधिकारी होगा और मां मैं इन तीनों बच्चों को अपने नेत्रों से अपनी कल्पनाओं से नियोग से पुनः प्रकट करूंगा एक महाकाव्य के रूप में और भले ही योग्य हो अथवा ना हो गुरुवंश अमर रहेगा हा? अब इसी को लोगों ने बहुत भे, करने भी धर्मियों ने शुरू कर दिया हा? जबकि उनका नियोग अलग है वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है हाँ, और उसे अनिवार्य बताते हैं हाँ, कभी उनकी किताबें आप पढ़ें, मैं चर्चा नहीं करूंगा तो यहां नियोग का अर्थ है कि सो आई शेल कन्वी कंसीव देम इन माय इमेजिनेशंस। मैं इन्हें अपनी कल्पनाओं में ग्रहण करके एक महाकाव्य के रूप में एक रहस्य लीला काव्य के रूप में प्रकट करूंगा और इस महाभारत महाकाव्य के कारण गुरु सदा के लिए अमर हो जाएगा माते आप कुल घातनी नहीं, नहीं कहलाएंगे अब कथा को यही विश्राम दे रहे आए रिशा में चले क्योंकि समय अपनी मर्यादा में है क्या कह रहे हैं यम यादेवासो मनरे ददूरे यधिष्ठम हव्य वाहन यम कर्णों मेदातिथिर धनास्प्रीतम यम वृषा यम यमुस्तुत ये आज की रिचा है अब इसे आठो सजेशन में लेंगे हम ये सूत्रात्मक भाषा है कि चल रे तू आज जिस प्रकार वो देवाधिदेव मनवे माननीय सचराचर के स्वामी यजेष्ठम यज्ञ बन करके वो इष्ट आराधे तुम्हारे तुम में बैठे हैं व्याप्त हैं हर वाहन सामग्रियों को वाहन करके तुम्हें जीवन का अगला अगला क्षण दे रहे हैं चल आज प्रेरित हो उनसे आओ भीतर चले देखा ना ये ऋषा है इसीलिए इसमें से व्याकरण हटाते हैं कि दीज आर द लैंग्वेज ऑफ फार्मुलेशन जैसे कहते ना एस